परम पिता पर स्मरण सोमस्वरूप राजा परमात्मा प्रणौतोनी प्रेमी सज्जनों आज के स्वाध्याय का मंत्र आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश का भी मंत्र है परमात्मा से प्रार्थना की गई मंत्र है तम न सोम विश्वतो विश्व रक्षाराजन्नघा ये तावत खा परमात्मा को भक्त सीधे संबोधित कर रहा है ए सोम ए सोम स्वरूप परमात्मा परमात्मा को सोम क्यों कहा जाता है पिछले मंत्र के व्याख्यान में महर्षि लिखते हैं सोम सबका सार निकालने हारे प्राप्त स्वरूप शांत आत्मा सबका सार निकालने वाले लोक में चंद्रमा को भी सोम कहा जाता है और चंद्रमा के लिए यह भी प्रसिद्ध है कि उसके कारण से औषधियों में सार या रस उत्पन्न होता है जैसे चंद्रमा औषधियों में जड़ी बूटियों में पेड़ पौधों में रस उत्पन्न करता है सार उत्पन्न करता है ऐसे परमात्मा भी सार निकालने वाला है सार, सार अच्छी अच्छी चीजें बना के देने वाला है प्रकृति से और वो प्राप्त स्वरूप है हमें प्राप्त है उपलब्ध है सदा और शांत आत्मा है शांत स्वरूप है क्रोधित नहीं है व्यग्र नहीं है उग्र नहीं है सोम के भाव को ही सौम्य बोलते हैं किसी व्यक्ति के लिए हम शब्द का प्रयोग करें यह बहुत सौम्य है बहुत मृदु है बहुत कल्याणकारी प्रतीत होता है शांत है उसको हम सौम्य बोलते हैं और सौम्य के विपरीत होता है उग्र तीक्षण भत्स तो सौम्य है सोभर है दिखने में अच्छा है शांत है प्रिय है तो मंत्र में परमात्मा को इस रूप में प्रस्तुत किया है हम देख रहे हैं हे सोम हे शांत स्वरूप हे सार निकालने वाले सौम्य परमात्मा जो मृदु औषधि होती है उसको कहते हैं ये सौम्य औषधि है जो तीक्ष्ण होती है वो सौम्य नहीं कहलाती चंद्रमा का प्रकाश सौम्य कहलाता है सूर्य का प्रकाश भी प्रातः काल सौम्य कहलाएगा साय काल सौम्य कहलाएगा लेकिन गर्मी में दिन में सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तप रहा हो उसको सौम्य नहीं बोलते जो सुखद होता है हमारे अनुकूल होता है उसको सोम में बोलते हैं नहीं तो वो तीक्ष्ण उग्र होता है जो हमें अनुकूल नहीं आता है कुछ कष्ट देता है तो परमात्मा को सोम के रूप में यहां संबोधित किया हे सोम तो अब ये भक्त ये आर्य ये भावना रख रहा है कि परमात्मा मुझे सुख देने वाला है मेरा हित करने वाला है मेरे प्रति मृदु भाव रखता है उसका स्वभाव सौम्य है मृदु स्वभाव वाला है उग्र नहीं है तो सोम परमात्मा को कहा हे सोम तुम आप तू तु, हमारी हम सब की विश्वतो रक्षा राजन अघायता परमात्मा को एक राजन शब्द से भी कहा गया आप राजा भी हो हमारा शासन भी करते हो लेकिन आप सोम राजा हो आप सौम्य राजा हो मृदु राजा हो हमारा शासन करते हैं लेकिन मृदु रूप से करते हैं। परमात्मा के राज्य में परमात्मा के राजा होने पर वो पुरस्कार भी देगा तो दंड भी देगा उसके दंड भी बड़े भयंकर हैं बड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी एक आर्य उसको कैसे देख रहा है कि आप सोम राजा हो सौम्य राजा हो आपका दंड भी हमारे लिए हितकर है उसमें भी वो सौम्य था सोम देख रहा है तो हे सोम राजन त्व नहा हमारी हम सबकी अघायता विश्वता रक्षा जो पाप कर रहे हैं अघ का मतलब होता है पाप और अघायत है जो पापी हैं पाप कर रहे हैं पापी जब पाप करता है तो धर्मात्माओं को सज्जनों को बाधित करता है उनको दुख होता है तो जो पाप कर रहे हैं यानी अन्याय कर रहे हैं किसी को पीड़ा दे रहे हैं ऐसे व्यक्तियों से जो पीड़ा करते हैं पीड़ा देते हैं अन्याय करते हैं ऐसे व्यक्तियों से महर्षि ने अगहायता का और व्यापक अर्थ लिखा जो कोई प्राणी हम में हम सब में ही कोई प्राणी मनुष्य और मनुष्यतर भी पापी और पाप करने की इच्छा करने वाले हो या तो पाप करते हो पापी हो या पाप करने की इच्छा भी हो जिनकी कर नहीं रहे हैं लेकिन पाप करने की इच्छा है ऐसे व्यक्तियों से ऐसे सब व्यक्तियों से सब ओर से हमारी रक्षा करो परमात्मा पापियों से हमारी रक्षा करता है तभी यहां पर यह संबोधन दिया ये प्रार्थना की गई यदि परमात्मा पापियों से या पाप की इच्छा करने वालों से हमारी रक्षा करता ही ना हो तो यहां प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है दूसरी बात इससे यह भी सिद्धांत निकलता है कि पापी लोग दूसरे को बाधित करते हैं हिंसित करते हैं तभी हम उनसे रक्षा की बात कर रहे हैं यदि पापी अपना पाप करता रहे और हमारे पर कोई प्रभाव न पड़े तो इस प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है उन पापियों से हम अपनी रक्षा करना चाह रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं इसका मतलब पापी लोग हमारे को बाधित कर सकते हैं करते हैं वो पापी अपने पाप के कारण से हमें कर रहा है और उससे हमें दुख कष्ट बाधा होती है अब इसमें फिर ये भी अनेक व्यक्ति सोच लेते हैं विचार करते हैं कि हमें जो भी दुख मिलता है वो हमारे ही कर्मों का फल है यदि वो सब कुछ हमारे ही कर्मों का फल होता वो पापी भी हमें हमारे ही कर्मों का फल दे रहा होता तो कर्मों का फल ईश्वरीय व्यवस्था से मिलता है और ईश्वर भी यही चाहता है कि हमारे जो यदि पाप कर्म है तो उसका फल हम भोगें। परमात्मा भी हमारे पाप कर्मों का फल हमें भुगाना चाहता है ऐसे में परमात्मा से ये प्रार्थना कैसे की जा सकती है कि आप हमें उन पापी और पाप करने की कामना वालों से बचाओ उससे रक्षा करो यदि हमारे कर्मों का फल ही मिल रहा है तो परमात्मा से फिर ये प्रार्थना कैसे करेंगे कि आप इससे बचाओ परमात्मा अपने न्याय से हटता नहीं है जो दंड देना है वो तो देगा ही लेकिन फिर भी प्रार्थना की गई है इसका मतलब है ऐसा दुख जो पापी या पापियों के द्वारा हमारे को मिलता है बाधा होती है वो हमारे कर्मों का फल नहीं होता उनके द्वारा किया गया अन्याय होता है हमारे प्रति इसलिए परमात्मा से प्रार्थना सार्थक है कि हे परमात्मा उनसे आप हमें बचाइए उनसे आप हमारी रक्षा कीजिए तो मंत्र की प्रथम प्रंक्ति में कहा हे सोमराजन त्व नतः विश्वत रक्षा दुष्ट जनों से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए और हमारी रक्षा क्यों कीजिए हर आत्मा हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी दुष्टों से रक्षा हो कामना तो सब कर सकते हैं कामना तो सब करेंगे एक दुष्ट व्यक्ति भी चाहेगा कि दूसरा दुष्ट मुझे बाधित ना करे मेरे को दुख ना दे लेकिन इस प्रार्थना के करने से किसकी रक्षा होती है जो जो भी प्रार्थना करेगा उस उसकी परमात्मा रक्षा करेगा उन सबकी परमात्मा रक्षा करता है मंत्र के अगले भाग में इसका उत्तर दिया गया कौन रक्षित होता है तो कहा न ऋषियत तावत सखा जिसका तेरे जैसा सखा हो वो दुखी नहीं हो सकता ना ऋषियता वो कष्ट को नहीं पा सकता जो परमात्मा का सखा है जिसने परमात्मा से सखा भाव बना लिया है तो अब उसके लिए परमात्मा सखा रूप हो गया परमात्मा जैसा सखा उसका सखा बन गया परमात्मा किसका सखा बनता है परमात्मा किसका मित्र बनेगा सबका नहीं बन सकता परमात्मा की सब संतानों को सब आत्माओं को धर्म की ओर बढ़ाता है सुख देता है उनका परमात्मा सखा होता है जो स्वयं परमात्मा की आज्ञाओं का उल्लंघन करता हो अन्य मनुष्यों को कष्ट बाधा देता हो उनके साथ अन्याय करता हो वो परमात्मा का सखा कैसे हो सकता है न ऋष्ये तावत सखा तेरे जैसा सखा जिसका है वो कभी कष्ट को नहीं पा सकता दुखी तो नहीं हो सकता तो ये प्रार्थना तो परमात्मा के सखा बन चुके व्यक्ति के द्वारा है श्रेष्ठ हो चुका है जो आर्य है परमात्मा उसकी रक्षा करता है दुष्टों की नहीं तो इसमें ये भी संकेत है कि अगर हमें ऐसी रक्षा को प्राप्त करना है तो परमात्मा का सखा बनना चाहिए परमात्मा की यह रक्षा हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसके सखा बन जाएंगे अब इसमें आगे का विचार चलता है कि क्या जो परमात्मा का सखा बन गया परमात्मा की आज्ञाओं के अनुरूप चल रहा है उसकी दुष्ट लोगों से पूरी तरह रक्षा हो जाती है तो पापी अत्याचारी दुष्ट व्यक्ति हैं वो ऐसे परमात्मा के सखा को कोई बाधा नहीं खड़ी कर सकते और यदि कर सकते हैं तो फिर इस प्रार्थना का क्या मतलब हुआ परमात्मा से ये प्रार्थना की गई कि जो पापी हैं उनसे हमारी रक्षा कीजिए और वो सखा व्यक्ति बोल रहा है और उन सखाओं की रक्षा होती नहीं है दुष्ट व्यक्ति उनको भी बाधित करते हैं फिर प्रश्न खड़ा होगा फिर मंत्र में यह कथन क्यों किया गया इसका मतलब क्या है और परमात्मा रक्षा करता है तो कैसे रक्षा करता है इन सब स्थलों पर ऐसी जगहों पे हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा ने मनुष्यों को कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है दुष्ट व्यक्ति अपने स्तर पर दूसरों को बाधित कर सकता है परमात्मा उसको हाथ पकड़ के रोकेगा नहीं वो बाधित कर सकते तो वो परमात्मा के सखा लोगों को भी बाधित कर सकते है। अन्यों को भी कर सकते परमात्मा ऐसे तो रोकेगा नहीं लेकिन परमात्मा रक्षा भी करता है यह भी लिखा है तो उसकी रक्षा का दूसरा उपाय दूसरी शैली है दूसरा तरीका है जो परमात्मा का सखा होता है उसे पता है कि परमात्मा मेरे कर्मों का उचित फल देगा दूसरे जो मेरे साथ अन्याय करते हैं या करेंगे उसकी ठीक ठीक क्षतिपूर्ति करेगा मेरी कोई हानि नहीं होने देगा अंततः मेरी कोई हानि नहीं होने वाली है और परमात्मा इसी तरह रक्षा करता है परमात्मा से जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि दुष्ट पापी व्यक्तियों से हमारी रक्षा करो तो इसमें हमारा पुरुषार्थ भी जुड़ा है हमें प्रयत्न करके ऐसे व्यक्तियों से बचना है उनको रोकना है हमारा पुरुषार्थ भी वहां पर होगा तब ये प्रार्थना है हमारे पुरुषार्थ के बिना परमात्मा प्रार्थना मात्र से हमारी रक्षा करेगा वो वैदिक सिद्धांत नहीं है इस प्रार्थना का मतलब ही यह है कि हमें दुष्ट व्यक्तियों से रक्षा करनी है हम ये न सोच लें कि मैं तो परमात्मा का सखा हूं मैं परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चल रहा हूं तो अब मेरे को कोई कष्ट नहीं होगा दुष्टों से बचाने का काम परमात्मा करेंगे और मुझे कुछ नहीं करना है ये संदेश नहीं है तो हमें अपना प्रयत्न भी करना है और उस प्रयत्न के होते हुए भी दूसरे हमारे को बाधित करेंगे और तब परमात्मा की क्षतिपूर्ति व्यवस्था न्याय व्यवस्था लागू होगी और इस तरह परमात्मा हमारी वहां रक्षा करेगा ऐसी इसके लिए लिखते हैं जिसके आप सगे मित्र हो सच्चे मित्र हो बिल्कुल सगे मित्र हो न रिशेत वह कभी विनष्ट नहीं होता उसकी वस्तुता कभी भी हानि नहीं होती बढ़ता ही जाता है प्रगति को ही प्राप्त करता है किंतु हमको आपकी सहायता से तिल मात्र भी दुख भय कभी नहीं होगा आपकी सहायता परमात्मा सहायता करेगा परमात्मा की सहायता से हमें तिल मात्र भी थोड़ा सा भी छोटा सा भी दुख व भय नहीं होगा जब रक्षा होती है रक्षा की बात होती है तो दुख और भय नहीं रहेंगे इसे परमात्मा की रक्षा पर विश्वास है उसे दुख नहीं होगा पापी लोग जो हमें कष्ट बाधा पैदा करते हैं उस बाधा के प्राप्त करने पर जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है वो बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं बहुत सारा दुख कल्पित कर लेते हैं तो ईश्वर का विश्वास जिनको है वो एक तो ये कल्पित दुख नहीं करेंगे जितनी बाधा पीड़ा हुई है उतना तो होना ही है वो तो हुआ है और भय भी इतना ही होंगे जब रक्षा का भाव आ जाता है हम परमात्मा की रक्षा में रक्षित हैं तो भय चला जाएगा अरक्षा की स्थिति में भय होता है रक्षा की स्थिति में भय नहीं होता है जब साधक परमात्मा को अपना और सखाओं का सबका रक्षक मान लेता है धार्मिकों का रक्षक मानता है तो उसे भय किस बात का होगा उसे भय किस बात का होना चाहिए जब उसके सारे कर्म अच्छे हैं तभी वो परमात्मा का सखा बनाए तो उसको सुखी होगा सुख के साधन मिलेंगे प्रगति के अवसर मिलेंगे इस जन्म में अगले जन्मों में तो उसको दुख नहीं हो सकता और ना ही उसको कोई डरने की आवश्यकता है ईश्वर को सर्वरक्षक मानते हुए भी साधकों में भय देखा जाता है दो तरह से एक तो उन्हें अपने पिछले बुरे कर्मों की याद आती है मेरा पिछला जन्म पिछला जीवन तो अच्छा नहीं था मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए मेरे को समझ नहीं थी आज समझ हुई अब मैं ठीक हुआ हूं और आज भी जाने अनजाने कुछ पाप होते ही रहते हैं तो वो अपने उन पाप कर्मों के कारण से भयभीत होता है कि अगला जन पता नहीं क्या होगा पता नहीं कैसा कैसा दंड मिलेगा और भय उत्पन्न करता है ये अनावश्यक कल्पित भय है परमात्मा के दंड स्वरूप जो भिन्न भिन्न शरीरों में जाएंगे वहां जो कष्ट होगा वो तो वास्तविक है उससे तो उसको देख करके तो हमें पापों से बचना ही होता है वो वाला डर नहीं साधक व्यक्ति उससे भी डरेगा नहीं उसमें अपना हित देखेगा क्योंकि वो परमात्मा को सोम राजा के रूप में देख रहा है राजा है वो न्यायाधीश है लेकिन सोम है सौम्य है हित की भावना रक्षा की भावना परमात्मा की ओर से हमारे लिए सदा है पाप कर्मों का फल देते समय भी भिन्न भिन्न शरीरों में रहते हुए भी परमात्मा का हित परमात्मा की हित भावना सदैव हमारे साथ विद्यमान है तो उसमें भी भय कैसा हमारे कल्याण के लिए कर रहा है लेकिन जब ईश्वर के सोम स्वरूप सो का भाव मन में नहीं रहता है केवल राजा के रूप में उसको देखते हैं कि वो दंड देगा और मैंने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं अभी भी होते हैं तो उसका दंड मिलेगा तो व्यक्ति भय करने लगता है ऐसे लिखते हैं जो तुम्हारा सखा है उसको दुख और भय कैसे हो सकता है उसको दुख भय नहीं होगा एक कसौटी है साधक की साधक के मन में भय नहीं आना चाहिए परमात्मा की ओर से और अन्य जीवों का भी अन्य जीव हानि के लिए आते हैं तो वो रक्षा करेगा बचेगा प्रयत्न करेगा लेकिन वो उस तरह से भयभीत नहीं होगा जैसे कि एक नास्तिक व्यक्ति भयभीत हो सकता है ईश्वर को स्मरण न रखने वाला भयभीत हो सकता है उसे अपना भयंकर नाश लगेगा न तो नष्ट हो गया ये तो जीवन मेरे को समाप्त हो गया क्या होगा मेरा यह भय का कारण होता है लेकिन आस्तिक व्यक्ति वहां भी सोचता है भले ही कोई ऐसा व्यक्ति आ गया आतंकवादी आ गया और मरना है मुझे पक्का है, छोड़ने तो वाला नहीं है मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं बहुत अच्छा काम करूंगा अब मरना है मुझे सामने मृत्यु है तो ईश्वर को विश्वास करता है ईश्वर को सोम राजा के रूप में मानता है उसके मन में क्या भाव रहेगा ये मेरे से अन्याय कर रहा है उसे पक्का पता है ये पापी है ये पक्का पता है और सोमराजा भी विद्यमान है मेरा शरीर जाएगा तो फिर मिल जाएगा हानि मेरी नहीं होने वाली है भयभीत तो किस लिए हो वो उसको कोई हानि नहीं होने वाली ये भाव जिसके मन में आ गया उसको भय नहीं होगा और यही प्रार्थना है इस मंत्र की मुख्य यही बात है इसलिए महर्षि का बच्चे विशेष ध्यान देने हो गए वह कभी विनष्ट नहीं होता विनष्ट होता वह हम देख रहे हैं वो मार रहा है लेकिन महर्षि लिख लेक रहे हैं वो विनष्ट नहीं होता तो महर्षि का तात्पर्य भिन्न है इस शरीर से यहां नष्ट होता हुआ दिख रहा है ले लेकिन वास्तव में उसका नाश है ही नहीं ये तो हम अपने स्तर पर समझ रहे हैं इसका घर नष्ट हो गया इसकी संपत्ति नष्ट हो गई इसका शरीर नष्ट हो गया इसका परिवार नष्ट हो गया ये नष्ट हो गया कोई हानि नहीं हो रही नष्ट होता ही नहीं है जो परमात्मा का सखा है उसकी हानि होती ही नहीं है आगे सारी पूर्ति होने वाली है तो फिर हानि किस बात की हानि है ही नहीं और इसलिए उसको भय नहीं लगता तो आपकी सहायता से तिल मात्र भी दुख व भय कभी नहीं होगा जो आपका मित्र और जिसके आप मित्र हो उसको दुख क्यों कर हो? ये प्रश्न कर रहे हैं उसको दुख हो ही कैसे सकता है तो हमें जब जब अतिरंजित दुख होता है हम अपनी अविद्या से दुख उत्पन्न करते हैं भयभीत होते हैं भविष्य के जन्मों के प्रति भयभीत होते हैं यह हमारी आस्तिकता में न्यूनता का द्योतक है उतनी उतनी हमारे में कमी है हमें उसे दूर करना है तो अपने कब बुरे कर्मों के कारण भी हम भयभीत होते हैं और यदि किसी यह विश्वास है कि मेरे बुरे कर्म तो ऐसे नहीं है मैंने पुण्यकर्म बहुत किए हैं बहुत परोपकार किया है निष्काम कर्म किए लेकिन फिर भी एक भय रहता है कि जीवन जाने लगे तो भय होने लगता है दुर्घटना होने लगे तो भय होने लगता है अब उनके भय का कारण क्या है पाप वाला अंश नहीं है क्योंकि उन्होंने उतने पाप ही नहीं किए पाप का भय नहीं है अच्छा ही जीवन है लेकिन उन्हें यह भय लगने लगता है कि अभी तो ये मनुष्य जन्म मिला है अगला जन्म पता नहीं क्या हो अगला जन्म पता नहीं कहां हो पता नहीं अगला जन्म कैसा हो इस भय में वो रहते हैं कर्म भी है लेकिन पता नहीं कैसा जन्म होगा ये भी परमात्मा के प्रति अविश्वास का द्योतक है नहीं तो ईश्वर भक्त व्यक्ति ये सोचेगा जहां भी होगा कोई बात नहीं कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है इस धरती पर कहीं पर भी हो अन्य किसी धरती पर हो जहां होगा मेरे कर्मों के अनुसार हो जाएगा भय तो तब हो जब ये लगे मेरे पुण्य हैं लेकिन कोई निकृष्ट जन्म न मिल जाए निकृष्ट परिवार ना मिल जाए ये भय क्यों जब अच्छे कर्म है तो निकृष्ट परिवार मिलेगा कैसे कुसंस्कारी माहौल मिलेगा कैसे अच्छा ही मिलेगा अच्छा ही शरीर मिलेगा पता नहीं अगले जन्म में कैसा शरीर मिले दुर्बल मिले क्यों मिलेगा और यदि मिलता है तो यदि वैसे कर्म है तो मिलेगा कोई बात नहीं है और अच्छे कर्म है तो कैसे खराब चीज मिलेगी बुद्धि कैसे नहीं अच्छी मिलेगी मिलेगी तो जिनको ये पता है कि मेरे पाप कर्म अधिक नहीं है पुण्य है और अगर अचानक मृत्यु होती हो किसी दुर्घटना में किसी में भी रोग से कैसे भी उसको भय नहीं होगा क्योंकि उसको हानि नहीं दिख रही है उसको परमात्मा रक्षक सोम राजा दिखाई दे रहा है उसके ज्ञान में है वो कर्मों के अनुसार उचित ही देगा तो जब जैसे मेरे कर्म है वैसा मेरे को मिल रहा है मिलेगा तो दुख या भय के कोई बात ही नहीं है तो ये जो अविद्या जन्य दुख होता है जो अविद्या जन्य भय है वो उस व्यक्ति को कभी नहीं होगा ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो बाधा सीधी सीधी होती है पापियों के द्वारा वो तो होनी है वो तो वास्तविक है ये जिस दुख और भय से छुटकारे की बात है वो अविद्या वाला दुख और भय है ये तात्कालिक बाधा तो होगी और भविष्य में इसकी पूर्ति भी होगी मंत्र ने कहा हे सोमराजन, तुम न अत विश्व तो रक्षा पापियों से और पाप की कामना इच्छा वाले लोगों से भी मेरी रक्षा करो इच्छा तक वाले व्यक्ति से रक्षा हो न ऋषे सका जिसका तेरे जैसा सखा है वो कैसे दुखी हो सकता है उसका क्षय कैसे हो सकता है न ऋषे सका हमें यदि दुख से निवृत्त होना है निर्भय होना है तो परमात्मा का सखा बनना है सखा भाव हमारे अंदर बने तो फिर परमात्मा की रक्षा सदैव विद्यमान है और जितने जितने अंश में हम परमात्मा के सखा हैं, परमात्मा का सहयोग हमें अवश्य ही प्राप्त है उस दृष्टि से हम दुख रहित और निर्भय स्थिति में रह सकते हैं हमारी प्रगति में बाधक हमारा दुख और हमारा भय भी होता है साधन मिले हुए हैं लेकिन भयभीत हैं प्रगति में बाधा होगी ये अच्छा शरीर मिल चुका है अच्छी बुद्धि मिल गई है खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं अब तो प्रगति करनी है लेकिन भविष्य की आशंका से ये नहीं हो जाए ये नहीं हो जाए इसी आशंका में अविद्या युक्त आशंका में कोई व्यक्ति जीता है तो उसकी प्रगति में बाधा होगी जितना उचित है उतनी रक्षा सुरक्षा तो उसको करनी है वो तो करना चाहिए करेंगे लेकिन वो सब सुरक्षा करने के बाद भी व्यक्ति अनावश्यक चिंतित होता रहे भयभीत होता रहे तो उसकी सब क्रियाओं में बाधा आएगी भयभीत व्यक्ति का पाचन भी खराब होगा उसकी निद्रा भी खराब होगी उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा उसका कार्यो में मन नहीं लगेगा सब चीजों में बाधा होगी हम परमात्मा को अपना सोम राजा स्वीकार करके भय रहित निश्चिंत होकर के जो साधन है जो स्थिति है उसका अधिक से अधिक उपयोग करते हुए अपनी प्रगति कर सकते हैं आगे जो होगा वो ठीक होगा मंत्र के भाव को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण